संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व अस्वस्थामा की प्रतिज्ञा धृष्ट और कर्ण का युद्ध अस्वस्थामा के द्वारा धृष्ट की और अर्जुन के द्वारा अस्वस्थामा की पराजय संजय कहते हैं महाराज तदनंतर दुर्योधन ने कर्ण के पास जाकर कहा राधानंदन यह युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा है जो हमें स्वतः प्राप्त हो गया है सौभाग्यशाली छत्रियों को ही ऐसा युद्ध मिला करता है यदि तुम लोगों ने युद्ध में पांडवों को मारा तो धन धान्य से संपन्न पृथ्वी प्राप्त करोगे और यदि शत्रुओं के हाथों से तुम्हें तुम्ही मारे गए तो वीर पुरुषों को प्राप्त होने योग्य पुण्य लोग पाओगे दुर्योधन की बात सुनकर श्रेष्ठ क्षत्रियों ने हर्ष ध्वनि की फिर सब और बाजे बजने लगे उस समय अश्वस्थामा ने वहां पहुंचकर आपके योद्धाओं को हर्षित करते हुए कहा आप सब लोगों ने तो देखी देखा ही था कि मेरे पिता अस्त्र डालकर योग में स्थित हो गए थे तो भी उन्हें धृष्ट ने मारा इसके कारण तो मुझे अमर है ही मित्र दुर्योधन का हित भी करना है इसलिए मैं आपके समक्ष यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि धृष्ट को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा यदि मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो तो मुझे स्वर्ग न मिली लड़ाई में अर्जुन या भीम जो भी मेरा सामना करने आएंगे उन सबको कुचल डालूंगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं है अश्वस्थामा के ऐसा कहने पर कौरवों की सेना ने एक साथ होकर पांडवों पर धावा किया था थी पांडवों का भी उस पर आक्रमण हुआ दोनों दलों में घोर संग्राम होने लगा मनुष्यों का भीषण संहार मचा प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो गया उस समय पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर की और हमारे दल में कर्ण की प्रधानता थी खूब जोर से मार हुई खून की धारा बह चली संसप्तकों में से अब थोड़े ही बच गए थे इसलिए धृष्ट तथा पांडव महारथियों ने सब राजाओं को साथ लेकर कर्ण पर ही धावा किया किन्तु कर्ण ने अकेले ही उन सब का बढ़ाव रोक दिया धृष्ट ने कर्ण को एक बाढ़ मार कर कहा अरे खड़ा रह खड़ा रह कहा भागा जाता है यह जा सुनकर कर्ण क्रोध में भर गया और धृष्ट का धनुष काट कर उसने उसको नौ बाढ़ मारे धृष्ट का कवच कट गया इसके बाद उसने भी दूसरा धनुष लिया और कर्ण को सत्तर बाणों से घायल किया अब तो कर्ण को बड़ा कोप हुआ तो उसने धृष्ट पर मृत्यु दंड के समान भयंकर बाण का प्रहार किया उस बाण को धृष्ट की ओर आते देख सात्विकी ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए सहता उसके साथ टुकड़े कर डाले यद एक कर्ण ने बाणों की वर्षा करके सात्विकी को चारों ओर से घेर लिया और सात नाराजों से उसे बिन्द डाला सात्तिकी ने भी कर्ण का यही हाल किया फिर उन दोनों में विचित्र प्रकार से घोर युद्ध हुआ जिसे देख देखने और सुनने में सुनने से भी भय होता था इसी बीच में धृष्ट पर अश्वस्थामा ने चढ़ाई की उसने आते ही क्रोध में भर कर कहा ओ ब्रह्म हत्यारे, आज मैं तुझे मौत के मुंह में भेज दूंगा अगर अर्जुन ने तेरी रक्षा नहीं की यदि तू लड़ाई में डटा रह गया और सामना छोड़कर भागा नहीं तो आज तुझे तेरे पाप का दंड अवश्य मिलेगा तू कुशल से नहीं रह सकेगा उसके ऐसा कहने पर धृष्टदुम ने बोला तेरी बात का उत्तर मेरी यह तलवार ही देगी जो तेरे पिता को संग्राम में मुंह जवाब दे चुकी है जो कहकर सेनापति धृष्टदुम ने अमरस में भरकर अश्वस्थामा को एक तीखे बाण से बिन्द डाला इससे अश्वस्थामा को बड़ा क्रोध हुआ उसने इतने बाणों की वर्षा की जिससे धृष्ट के चारों ओर की दिशाएं ढक गई इसी प्रकार धृष्ट दुम्न में भी इसी प्रकार धृष्ट ने भी कर्ण के देखते देखते उनका धनुष भी काट डाला अश्वस्थामा ने वह धनुष फेंक दिया और दूसरा धनुष बाण हाथ में लेकर उसे धृष्ट के धनुष शक्ति गदा ध्वजा घोड़े सारथी तथा रथ को पलक मारते मारते नष्ट कर दिया तब धृष्ट ने ढाल और तलवार हाथ में ली किंतु महारथी अश्वत्थामा ने भल्लों से मारकर उनके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले साथ ही उसने अनेकों बाणों से धृष्ट को बहुत घायल कर दिया यह सब करने पर भी जब वह धृष्ट का नाश न कर सका तो धनुष फेंक कर धृष्ट को पकड़ने के लिए दौड़ा इसी बीच में श्री कृष्ण की दृष्टि उधर गई उन्होंने अर्जुन से कहा पार्थ वह देखो अश्वस्थामा धृष्ट को मारने के लिए बड़ा भारी उद्योग कर रहा है इसमें संदेह नहीं कि वह उसे मार सकता है दुम्न अब श्री कृष्ण ने जहाँ अश्वस्थामा था उधर ही अपने घोड़े बढ़ाए श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देख उसने धृष्ठ दुम्न को मारने का विशेष उद्योग किया अर्जुन ने जब देखा कि अश्वस्थामा द्रुप द्रुपद कुमार को घसीट रहा है तो उसके ऊपर बहुत से बाढ़ मारे गांडी से छूटे हुए वे बाढ़ जैसे सांप अपनी बाबी में घुसते हैं उसी प्रकार अश्वस्थामा के शरीर में धस गए उनसे पीड़ित होकर दौड़पुत्र ने धृष्ट दुम्न को तो छोड़ दिया और अपने रथ में बैठकर धनुष हाथ में ले अर्जुन को बीधना आरंभ कर दिया इतने में सहदेव ने धृष्ट को अपने रथ पर बिठाकर वहां से अन्यत्र हटा दिया अर्जुन ने भी द्रोण कुमार को बाणों से बिन्धना आरंभ किया इससे तो कंधे पर लगा लगते ही अस्वस्थामा विवल होकर रथ की बैठक में बैठ गया उस समय उसे बड़ी वेदना हुई उसकी यह अवस्था देख सारथी बड़ी फूर्ति के साथ उसे रनांगर से बाहर ले गया महाराज इस प्रकार धृष्ट दुम्न को संकट से मुक्त और अस्वस्थामा को पीड़ित देख पांचाल वीरों ने बड़े जोर से गर्जना की हजारों दिव्य बाजे बज उठे सब लोग सिंहनाथ करने लगे तदनंतर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले अब संसप्तकों की ओर चलिए उनका संहार करना इस समय मेरे लिए प्रधान काम है उनकी बात सुनकर भगवान हवा से बातें करने वाले अपने रथ के द्वारा संसप्तकों की ओर चल दिए